नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वैल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे रेडियो के स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अरुण जरोटिया जी जिनसे हम लोग बात करने वाले हैं आप अपना उपनाम कैलाशी रखते हैं क्योंकि आप बारह ज्योतिलिंग के दर्शन कर चुके हैं और उन्हीं के बारे में आज आप हमारे साथ शेयरिंग करने वाले हैं तो डॉक्टर अरुण जी वैसे बुंदेलकंड में विशेष प्रोफेसर हैं बच्चों को पढ़ाते हैं और शिक्षाविद हैं और साथ ही साथ उन्हें इस तरह के जो शिवलिंग के बारे में जहाँ जहाँ शिव के मंदिर हैं वहाँ का आकर्षण उनको बना रहता है तो उसके ऊपर भी उनकी स्टडी चलती रहती हैं तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर अरुण जी का बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप बस बहुत बढ़िया है आनंद है शान्ति। ओम शांति ओम शांति डॉक्टर अरुण जी मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा और बताइए हमें मैं डॉक्टर अरुण झरोटिया कैलासी झांसी से हूँ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में सर्विस करता हूँ और मेरा अनुभव रहा है बारह ज्योतिर्लिंग के अंदर दर्शन करने का बारह ज्योतिर्लिंग मेरे को जब मैं पहली बार बनारस गया ज्योतिर्लिंग की मैंने जब वहाँ पे दर्शन किए तब तो मुझे एक अनुभूति अलग पैदा हुई वहाँ से मैंने प्रेरणा ली कि मैंने एक ज्योतिर्लिंग करा है तो मुझे मन की इतनी शांति मिली है अगर बारह ज्योतिर्लिंग की मैं अगर प्राप्ति करूँगा दर्शन करूँगा तो मुझे कितनी शांति मिलेगी तभी से मैंने प्रण किया कि मैं एक एक ज्योतिर्लिंग जो है ना सब जगह के दर्शन करूँगा मुझे परेशानी कई हुई मैंने कई किताबें पढ़ी कौन सा ज्योतिर्लिंग कहाँ है किस क्षेत्र में है किस नगर में है किस राज्य में है मेरे को बहुत परेशानी हुई फिर उसके पश्चात मैंने एक एक ज्योतिर्लिंग करके अपनी यात्रा शुरू करी तो करीबन मुझे सात आठ वर्ष लग गए बारह ज्योतिर्लिंग करने में उसके बाद मेरी मुझे प्रेरणा हुई के ओंकारेश्वर और ममलेश्वर दो ज्योतिर्लिंग मिलकर के एक माने जाते हैं कई लोगों का भ्रम है कि ये दो ज्योतिर्लिंग अलग अलग हैं लेकिन ये दो ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने के बाद तब एक माना जाता है ऐसे ही ए, केदारनाथ और पशुपतिनाथ ये ज्योतिर्लिंग दो हैं इन दोनों की ज्योतिर्लिंग करने के बाद तब एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है आधा केदारनाथ में है उत्तराखंड में है और आधा है नेपाल पशुपतिनाथ में तो ऐसा ही भ्रम हुआ ऐसी नागेश्वर का है एक नाग नागनाथ है गुजरात के अंदर और एक नागेश्वर है महाराष्ट्र के अंदर तो वहाँ भी भ्रांतियाँ कहीं हुई कि ये वाला ज्योतिर्लिंग है या वो है तो हमने उसको भी ज्योतिर्लिंग को भी दर्शन किए और इसको भी किए फिर मैंने एक किताब छापी जिसके अंदर मैंने 12 ज्योतिर्लिंग का पूरा विस्तार किया उसके बाद मुझे प्रेरणा अमरनाथ की मिली फिर मैंने अमरनाथ की यात्रा करी तो मुझे और शांति मिली अमरनाथ के बाद फिर पशुपतिनाथ के भी दर्शन हुए तो उसके पश्चात मुझे कैलाश मान की मुझे प्रेरणा मिली तो लास्ट ईयर ही पिछले साल मैंने कैलाश मान की एरियल दर्शन किए हैं जो कि एक हवाई जहाज़ द्वारा हो गए तो ये भोलेनाथ की बड़ी कृपा रही है तो इस पश्चात मैं जो है ना कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के पश्चात वहाँ पे उपाधि कैलाशी की मिल जाती है तो भोलेनाथ ने मुझे कैलाशी की उपाधि दे दी गई मैं मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे उपाधि ही मिल गई भोलेनाथ का मैंने घर देख लिया कि कहाँ उनका घर है कहाँ उनका परिवार रहता है कहाँ वो बैठते हैं और नासा ने भी इस चीज़ को माना है कि भोलेनाथ इस उसके ऊपर बैठते हैं ये उनका घर है जी जी डॉक्टर अरुण बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया है। कैसे आप जो है बारह ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूरा किया आपने और बड़ा ही यूनिक एक्सपीरियंस आपने शेयर किया अच्छा मैं चाहूँगा कि आप जर्नलिज्म से शायद जुड़े मास कम्युनिकेशन वगैरह से इसके साथ कैसे जुड़ना हुआ अभी वर्तमान में किस तरह के कार्य आप कर रहे हैं वर्तमान में मैंने देखा है के जर्नलिज़्म और इससे जुड़ने से फ़ायदा क्या अपने मैं अपने व्यूज़ वगैरह शेयर्स वगैरह करूँ मैंने एक फिर किताब भी छापी है जिसमें मैंने उसमें दर्शन कैसे करें कौन से स्थान से करें कहाँ पहुँचें ट्रेन से बस से या हवाई जहाज से वो मैंने उसको पूरा विस्तार से दिया है अभी तक मुझे दुनिया में सिर्फ है दर्शन करने मगर उनको रास्ता ही नहीं पता है जैसे भीमा शंकर जी है उनको रास्ता ही नहीं पता है कि भीमा शंकर जी कहाँ है और कैसे जाना है भीमा शंकर जी के लिए पुणे से मंचर जाना पड़ता है मंचर से भीड़ भीमा शंकर जाना पड़ता है तो वहाँ पर भोलेनाथ बिल्कुल शांत स्वाम में बैठे हुए हैं और बहुत ही जंगल में है वहाँ का ज्योतिर्लिंग बहुत कम भीड़ रहती है बहुत ही आनंद का होता है तो इसलिए फिर मेरे जो किताब छापने के लिए और मैं पत्रकारिता को जर्नलिज्म को बहुत अच्छी तरीके से जोड़ना चाहता हूं जो कि एम भी हो जाए सभी विश्वविद्यालयों से जिससे कि इसकी ख्याति बढ़े और आपका मधुबन वन जीरो आपका निरंतर बढ़ता रहे इसके लिए मैं जो है ना बहुत जो है ना प्रेरणा करता हूँ कि आगे बढ़ता रहे डॉक्टर अरुण जी एक और बात पूछना चाहूँगा जाते जाते यहाँ ब्रह्मा कुमारी आप आए चार पांच दिन का आपने शिविर अटेंड किया तो यहाँ का जो अनुभव है वो सुनाइए जी जब मैंने बारह ज्योतिर्लिंग चार धाम और अमरनाथ और पशुपतिनाथ के दर्शन किए कैलाश मानसरोवर के उसके पश्चात मुझे यहाँ आकर के ऐसा लगा कि शायद मेरा एक ज्योतिर्लिंग ब्रह्म कुमारी आश्रम ईश्वरीय विश्वविद्यालय ज़रूर था क्योंकि यहाँ की जो एनर्जी और पॉजिटिव देखी मैंने वो मुझे वही अनुभूति हुई जितना मैंने बारह ज्योतिर्लिंग के अंदर जो है ना दर्शन किए हैं तब मैंने यहाँ आ के ज्योति स्वरूप को जब मैंने देखा तो यहाँ पे मुझे पॉजिटिव एनर्जी और योग ध्यान वगैरह और यहाँ के भाई बहनों ने इतना सहयोग किया और यहाँ की हवा क्षेत्र स्थान सब पवित्र है सब उज्जवल है क्योंकि यहाँ पे कई लोगों ने दर्शन पुराने लोगों ने यहाँ पे तप किया है और यहाँ पे आने का मुझे इतना अच्छा मौका मिला है कि यहाँ का मैनेजमेंट एम वाले छात्रों से मैं कहूँगा कि यहाँ का मैनेजमेंट देखें उनका नेचर देखें और अपने जीवन में उतारें बल्कि पूरे में हिंदुस्तान के लोगों को कहूँगा कि एक बार आप यहाँ पर आकर के यहाँ का मनोरम और यहाँ के दर्शन और यहाँ की जो ज्योति को अपने विचारों में लें उसके पास पश्चात तब अपने मन को देखें कि आप कितने जीवन में क्या प्राप्त कर लिया मुझे यहाँ करके जो प्राप्त हुआ है जो मैं इसको जो है बता नहीं सकता ये मेरे अंतर में उनकी संतुष्टि प्रेरणा वगैरह सब बनी है मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगा और मैं चाहूँगा कि हर महीने यहाँ आकर के और यहाँ पे बाबा के धाम में आऊँ और वही चीज़ मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिले दर्शन मिले सारी चीज़ मिले ध्यान मिले और उसका लिए ध्यान करता हूँ मैं सभी का ओम शांति ओम शांति ओम शांति जी डॉक्टर अरुण बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका और बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और अच्छा लगा सुन के कि आपका जो कैलाशी उपनाम मिला है और आप तीर्थों का जो है अच्छा अनुभव आपको है और ख़ास करके शिवलिंग का अनुभव आपने सुनाया है बारह ज्योतिलिंग का सुनाया तो ये सुनकर हमें भी बेहद खुशी हुई और जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक संदेश जा आप सभी के लिए क्या देना चाहेंगे <laughs> विद्या मित्रों के लिए हम ये संदेश देने चाहेंगे कि ब्रह्म कुमारी आश्रम में हर किसी को अपना जो है ना गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके थोड़ा सा ब्रह्म ब्रह्मा ब्रह्म में रहना चाहिए जिससे कि यहाँ पे आना चाहिए एक दिन का टाइम देना चाहिए या घर पे बैठ कर ही यहाँ के जो जितने भी सेंटर्स हैं उसमें अपना आधा घंटा दे कर के अपना योग ध्यान पे लगाना चाहिए जिससे कि आपका मन शांति तन मन धन आत्मा परमात्मा वगैरह सबसे आपका मन जुड़ेगा और आपको एक नई प्रेरणा मिलेगी नई एनर्जी मिलेगी नई ऊर्जा मिलेगी आपको नए कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलेगी इसी के बाद शब्दों के साथ में जी जी डॉक्टर अरुण जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और मंगल कामनाएँ करते हैं जो सपन आपके यहाँ हुए हैं उसे साकार रूप में लें ऐसी शुभकामना के साथ चलिए मित्रों डॉक्टर अरुण जी को सुनकर आपको भी कैलाश मानसरोवर और ये सारी चीज़ों का जो है मन दर्शन जरूर हो गया होगा और आपके मन में संकल्प भी आया होगा हमें भी वहाँ है और जब ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में उन्होंने जिक्र किया तो माउंट आबू भी आने का आपका मन कर रहा होगा तो ज़रूर आइए आप सभी का स्वागत है और जिस तरह से जो परमात्मा का जो अनुभव है वो अनुभव अवश्य आप करें ऐसे शुभ आशा के साथ फिर मिलते हैं अगली कड़ी में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते खम आ सा जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो मुस्कुराते रहो प्यारे बाबा जब से पाया अनुपम ज्ञान तुम्हारा नैनों में है नूर नया दुनिया का नित्य नजारा प्यारे बाबा जब से पाया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 अनुपम ज्ञान तुम्हारा नैनों में है नूर नया दुनिया का नित्य नजारा याद तेरी भूले ना भूलाए हर पल ध्यान तुम्हारा हो याद तेरी भूले ना भूलाए हर पल तुम्हारा मतवारा दिल गाता जाए बाबा तू ही हमारा मतवारा दिल गाता जाए बाबा तू ही हमारा नैनों में है नूर नया दुनिया का नित्य नजारा प्यारे बाबा जब से पाया अनुपम ज्ञान तुम्हारा नैनो में है या दुनिया का नित्य नजारा ज्ञान तुम्हारा ऐसे जैसे नयन तीसरा पाए कलमश सारे भस्म हुए अंधियारे दूर भगाए ज्ञान तुम्हारा ऐसे जैसे नयन तीसरा पाए कलमश सारे भस्म हुए अंधियारे दूर भगाए जन्म जन्म की ज्योति जागी उजियारा उजियारा प्यार बाबा जब से पाया अनुपम ज्ञान तुम्हारा हो प्यारे बाबा जब से पाया अनुपम ज्ञान तुम्हारा मैनों में है नूर नया दुनिया का नित्य नजारा याद तेरी भूले ना भूलाए हर पल ध्यान तुम्हारा दिल गाता जाए बाबा कुछ हमारा नैनों में है नूर नया दुनिया का नित्य नजारा याद बाबा जब से पाया अनुपम ज्ञान तुम्हारा नैनों में है नूर नया दुनिया का नित्य नजारा कहा ओ मीठे बाबा केवल तुम ही हमारे तुमने कहा बच्चे तुम ही तो मेरे नैन सितारे दिल ने कहा ओ मीठे बाबा केवल तुम ही हमारे तुमने कहा बच्चे तुम ही तो मेरे नैन सितारे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 कदम कदम पर करते हम महसूस करते ही इफादत बाबा बन करके फानूस मदद तुम्हारी कदम कदम पर करते हम महसूस करते ही हिफादत बाबा बन करके फानूस